जगह तो किसी भी कीमत तो छोड़ने जैसी नहीं हम तो अगर पचास लाख रुपए अभी खर्च करें तो वैसी जगह नहीं बना सके दस एकड़ का कंपाउंड उसकी जो दीवार है बनी हुई नौ फीट ऊंची अपन बनाए तो पांच लाख रुपए की तो सिर्फ उसकी कंपाउंड कम्पाउंड बनी थी नौ फीट ऊंची पत्थर की दीवार है हम्म बारे। बारे। बारे। बारे। बारे। बारे। और वो करीब करीब पंद्रह लाख में मिले तो बिल्कुल मुफ्त है लेकिन ये सब तो उतना महत्वपूर्ण जितना महत्वपूर्ण है कि वो बंबई में होते हुए उसके भीतर जाते से आपको लगे नहीं कि बंबई में आम में है इतने बड़े दरख्त हैं और इतनी सांसद मुझे तो वो देख उसी वक्त जम गई की वर्ल्ड सेंटर बन सकता है और बम्बई में ही बन सकता है वर्ल्ड सेंटर बनाना हो तो और अब मुल्क भर में इतने लोग उत्सुक हुए जो मेरे पास आके रहना चाहते हैं, महीने दो महीने तीन महीने रुकना चाहते हैं, उनके लिए कोई ना कोई इंतजाम करना जरूरी हो गया तो वो हमारे सारी गतिविधि का केंद्र बन सकता है और एक दस साल ठीक मेहनत की जाए तो सारे दुनिया से साधक उस केंद्र पे आ सकेंगे साधना का केंद्र बन सकता है और सामाजिक क्रांति के लिए विचार फैलाने के लिए केंद्र बन सकता है तो मुझे तो वो उसी दिन ठीक पड़ गया कि ये जगह किसी भी हालत में उपलब्ध हो सके तो आज तो लगता है कि पंद्रह लाख बहुत है लेकिन वो जगह को देख के पंद्रह लाख बिल्कुल ही है कोई मतलब का नहीं तो उधर मेरा ख्याल है की एक तो वहाँ कोई 200 विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल कर देना है दो तो हॉस्टल तैयार हैं। हॉस्टल ही है वो पूरे बैचलर्स के लिए बैचलर ऑफिसर्स के लिए बनाए होंगे इतने बढ़िया हैं कि कोई भी विद्यार्थी 200 या तीन रुपए महीना मेहनत दे के भी वहाँ रहे तो भी सस्ता मालूम पड़े उनसे एक तो हॉस्टल वहाँ कर देना है तो जो दो विद्यार्थी वहा रहे मैं चाहूंगा की अपने मित्रों के बच्चे वहां रहे कि मैं जैसा व्यक्तित्व निर्माण करना चाहता हूँ उनका बचपन से उनके व्यक्तित्व को वो दिशा दी जा सके अब पूरे मुल्क में मुझे घरों में जहाँ जहाँ ठहरता हूँ वहीं मेरे मित्र कहते हैं हमारे बच्चे को ले जाए हमारी लड़की को ले जाए वो आपके पास रहे लेकिन मैं तो खुद ही घूमता रहता हूँ तो उसको रखने का क्या उपाय हो सकता है तो मेरे पास क्या उपाय है किसी को रखने का तो वहाँ मित्रों के दो बच्चों के लिए मैं इंतजाम करना चाहूँ वो पढ़ेंगे कहीं भी में आके रहेंगे मेरे पास ताकि उनके पूरे व्यक्तित्व को रूपांतरित करने के लिए बचपन से ही प्रयोग किया जा सके और वो हमारा प्रयोग अगर सफल हो तो मुझे जगह जगह प्रॉमिस है मित्रों की कि फिर वैसे हॉस्टल मुल्क के बड़े बड़े नगरों में दस पांच नगरों में कर.. mm -mm. हम डाल सकते हैं बड़े पैमाने पर भी डाल सकते हैं अभी दो का इंतजाम करते हैं कल हमको ठीक लगे तो वहाँ हम दो हॉस्टल का इंतजाम करते इतनी जमीन खाली पड़ी है उसमें कुछ भी कितने हॉस्टल बनाए जा सकते हैं एक तो बच्चों पर उनकी पूरी जीवनचर्या पर प्रयोग हो सके फिर जो साधक कैंप में आते हैं मुझे स्वच्ठियां पहुंचती कि तीन दिन में हमारी प्यास जगती है और वहां से तो विदा होने का वक्त आ जाता है और उनमें से अनेक लोग चाहते हैं कि कितना ही खर्च पड़े हम मैंने भर आपके पास आकर रहना चाहते हैं दो महीने रहना चाहते हैं मैं भी जानता हूँ की अगर दो महीने वो रह जाए तो उनकी जिंदगी में क्रांति हो जाए तो वहाँ इस तरह के साधकों के लिए व्यवस्था हो सकती है वहां सारा पब्लिकेशन का इंतजाम पूरा हो सकता है और, और मेरी दृष्टि हर चीज पर है यानी मेरी दृष्टि तो जीवन के छोटे छोटे मसलों पर है अब जैसे ये किताब छपती है उसको मैं कोई छपाई नहीं मानता वो तो हमारा वहाँ प्रेस हो हमारी व्यवस्था हो तो प्रिंटिंग भी एक आर्ट है अभी कोई जापानी किताब देखे ध्यान की तो किताब देख के ध्यान की हालत हो जाए किताब पढ़ेंगे जब दूसरी बात है किताब को उल्टा है तो आपको ऐसा लगेगा कि मन शांत हो गया उतनी कलात्मक, उतनी कलात्मक व्यवस्थित उतने से किताबें होनी चाहिए वो हाथ में पहुंचे तो आदमी को स्पष्ट कर ले फिर मेरा इस दिशा में कई दृष्टियां हैं जो वहां मैं प्रयोग करना चाहता हूं जैसे जैसे मेरी दृष्टि है कि संगीत त्मक जीवन में प्रवेश के लिए बहुत कीमत का और उपयोगी हो सकता है लेकिन सारी दुनिया में अभी संगीत का उपयोग सिर्फ वासना को उत्तेजित करने के लिए किया जा रहा है जिस संगीत वासना का उत्तेजक हो सकता है उसी भांति संगीत वासना को शांत करने वाला हो सकता है तो वहाँ उस केंद्र पर मेरी दृष्टि है की कुछ संगीतज्ञ आके रुकते रहे और हम उस संगीत की दिशा में थोड़े प्रयोग कर सके जो की चित्त को शांति की तरफ ले जाता है वैसे ही पेंटर वहाँ रुक सके पेंटिंग ऐसी बना सके जो मनुष्य को आत्मिक जीवन की तरफ ले जाती है कभी वहाँ रुक सके और उस तरह की काव्य की दिशा में मैं उनसे बात कर सकू कि कविता उनको जीवन को धर्म की ओर ले जाने वाली बन जाए तो जीवन के सब पहलुओं को हम छू सके वहाँ से उसके लिए एक सेंचर की जरूरत है और उस तरह के लोग सारे मुल्क में जो आके मेरे पास रहे तो उनसे बहुत काम लिया जा सकता है अब न मालूम कितने चित्रकार मुझ में उत्सुक है कवि उत्सुक है संगीतज है वो चाहते है लेकिन उसका कोई उपाय हमें इंतजाम करना पड़े तो आज हमें लगेगा की ये पंद्रह लाख रूपया इंतजाम करने में थोड़ी तकलीफ मालूम हो सकती है लेकिन एक दफे वो केंद्र बना और सारे मुल्क से और धीरे धीरे दुनिया से लोग आने शुरू हो गए अभी हरिकष्णास जी थे अमृतसर तीस जर्मन वहाँ भारतीय यात्रा के लिए तो मुझसे मिलने आ रहे वो इतने आतुर होकर गए हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं दो घंटे उन्होंने बात की उन्होंने जो पूछा वो इतना अथेंटिक और था और इतनी और मजा ये की जिन जो जो सन्यासी उनको लेके आए थे वो सन्यासी जर्मनी में है कुछ तो, वर्षो से जर्मनी में उनके साठ हजार शिष्य जर्मन गवर्नमेंट ने उनको ब्लैक फॉरेस्ट में कोई बहुत बड़ी जमीन दी आश्रम बनाने के लिए आश्रम बनाया हुआ है। और वो तीस को लेके आए थे मैं उनसे पूछा कि सिखाया क्या है उन्होंने कर क्या रहे तो हरे राम जय राम ये सिखाया हुआ है तो वो बेचारे जर्मन जो वो कहीं भी नाटक खड़े हो जाते हरे राम जय राम वो करके बता देते ये सिखाया है इससे बड़ी शांति मिलती है तो जब मैंने उनसे बात की ये तो कुछ भी नहीं है ये तो ये तो कोई पर वो इतने को ही इतने ही उस उत्सुकता से ये सीख सीख लिया है, इसलिए कोई बड़ी बात ली, वो बेचारे हिंदुस्तान घूमने आए तो उनके गुरु तो परेशान हो गए वो मुझसे जबलपुर आने को उत्सुक जबलपुर वो लोग आए तो मैं उनको तारीख छ दिया था वो पांच को पहुंच गए उनके गुरु लेके और पांच की शाम उनको लेके वहां से भी हो गए तो वहाँ खबर छोड़ के आए कि हम तो रुकना चाहते है लेकिन स्वामी जी आपसे नहीं मिलने देना चाहते इसलिए हमको मजबूरी से यहाँ से ले जा रहे हैं वो नहीं रुकने तो बंबई मुझे मित्र पूना चाहते हैं पूना स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है और भी लिहाज से अच्छा है लेकिन मैं सोचता हूँ काम के लिहाज से बम्बई ही अच्छा होगा सारे मुल्क से लोग रोज आ रहे हैं जो मुझसे मिल सकेंगे मुल्क के बाहर से लोग आ रहे हैं जो मुझसे मिल सकेंगे और शीघ्रता से हम पूरी दुनिया तक कुछ खबर पहुंचा सके तो उसके लिए एक व्यवस्थित केंद्र बन सकेगा तो वो अगर उठा लेते हैं थोड़ी हिम्मत से तो आज थोड़ी हिम्मत लगेगी कल ऐसा लगेगा कि हमने चूक हो जाती अगर वो छूट जाता और मुझे की बात है कि हम अगर बनाने जाए आज तो करीब करीब असंभव है बनाना तो मुश्किल ही है मामला और 20 साल लग जाए उतना बना बनाने मैं तब तक सब समय खराब हो वो इतना तैयार है कि मुझे देख कैसा लगा कि जैसे वो ठीक हमारे लिए ही सारी व्यवस्था सारी व्यवस्था दस हजार लोग बैठ सके ऐसा कंपाउंड तीन तीन चार चार मीटिंग इकट्ठी हो सके अलग अलग और डिस्टर्ब न करे एक दूसरे को इतनी व्यवस्था और इतने बड़े दर की उनके नीचे छाया में दो चार सौ लोग बैठ के बात कर सके दो आसानी से बात तो मुझे तो बिल्कुल ही ठीक पड़ गया है कि उसको किसी भी हालत में उसको उठा लेना एक महिला वहाँ उ गया था वो तैयार थी उसको लेने के लिए लेकिन उनकी प्रवृत्ति कुछ उसको व्यक्तिगत नाम के साथ जोड़ने के लिए तो मैं चाहता हूँ कि वो ठीक नहीं वो फिर वही सिलसिला शुरू होता है ठीक तो नहीं तो उसको हम के लिए ले सकते हैं तो अच्छा है व्यक्तिगत रूप से तो कोई भी उसको ले सकता है वो तो कोई ऐसी व्यवसायिक दृष्टि से ले ले तो फायदे का है पंद्रह लाख में वैसे ही कोई ले ले तो उसने पचास लाख रुपया बना ले वो उसने तो कोई कठिनाई है नहीं तो इसलिए मैंने सोचा कि मित्र आ जाए तो उसके लिए थोड़ा सोच ले तो थोड़ी हिम्मत जुटा ले तो वो कोई कोई कठिन बात नहीं पीछे सोचना पड़े पीछे सोचना पड़े कि कुछ वैसा भी हो सके तो हाँ, उसमें ऐसा है मामला हाँ, ये हो सकता है लेकिन उसमें मामला यही है कि वहाँ अगर ज्यादा लोग परमानेंट रहने वाले आ जाए तो उनकी उत्सुकता ध्यान में होगी उनकी उत्सुकता और दूसरे काम में होगी या वो सिर्फ रहेंगे तो पीछे कठिनाई हो सकती आप है आपके लिए कठिनाई का सवाल है मतलब सिर्फ रहने के ख्याल ऐसी वहाँ एक वर्ग आ जाए जिसको रहने भर का काम है रहने से प्रयोजन हो गया तो वो हमारे कैंपस में हाँ वो जरा मुश्किल मामला हो जाएगा तो वो हमारे लिए डिस्टर्ब इन हो जाएगा वो सिर्फ रहने के ख्याल सबाने लगे तो बहुत ही आएगा फिर। हाँ तो वो तो इतनी अच्छी जगह है कि वो तो अपने पास भीड़ भाड़ हो जाएगी लेकिन हाँ जो लोग ध्यान के लिए रहना चाहे ध्यान के लिए रहना चाहूंगी तो अपन इंसान करेंगे तो हाँ हाँ छह हा बिल्कुल रह सकते हैं लेकिन परमानेंट बसियत के लिए अपन ख्याल करेंगे झंझट में पड़ जाएंगे क्योंकि तो फिर किसको रोकना है वो जो भी खर्च करके बना सकेगा वो रह सकेगा और फिर वो अपने लिए उपद्रव का कारण हो छह महीने नहीं छह साल किसी को रहना तो रहे उसकी कोई तकलीफ नहीं लेकिन परमानेंट रेसिडेंस अपने को बनाना नहीं चाहिए वो नहीं बनाना चाहिए वो चाहू भाई पीछे दिक्कत का हो जाए तो कोई भी अच्छा तरह के लोग आके बस गए जो जिनको प्रयोजन उसकी बात से नहीं तो वो अपने लिए कष्ट का कारण है और वहाँ बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ बनवाना चाहता हूँ वहाँ जरासी भी गड़बड़ नहीं चलेगी जैसा सिविल में हो जाता है कि किसी को कुछ भी करना कर रहा वो वहाँ कैंपस में नहीं हो सकेगा वहाँ तो बिल्कुल ही सख्ती से जो ध्यान के लिए आए हैं तो जीवन सुधारने तो के लिए जगह समझिए देना चाहिए वो तो आपको बिल्कुल रहना तो आप रहिए वो सवाल ही नहीं है लेकिन अपन उसको रहने के लिए अलग अगर इंतजाम करवाते तो कठिन हो जाए और वहाँ तो इतने मकान है की आप बिल्कुल रहिये तो कोई तकलीफ क्या है वहाँ तो दो लोग कभी भी रहे पूरे तो कोई अड़चन नहीं छह बंगले है तो दो हॉस्टल में जाएंगे अगर दो हॉस्टल में जाएंगे तो चार बंगले होंगे अपने पास चार बंगले में भी कभी भी पचास लोग रह सकते हैं आसानी से तो तो तो तो तो तो तो बहुत बड़े बड़े मकान हैं बड़े हाल हैं वो तो रहना है अपन को पीछे सोच भी सकता हूँ नहीं? नहीं? नहीं वो मैं पसंद नहीं करूंगा वो अभी से ही गड़बड़ शुरू हो जाएगी उसमें वो मैं पसंद नहीं करूँगा उसको हम जैसे रेसिडेंशियल और प्रोफेशनल और सब बातें सोचने लगे हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो रहने का इंजाम हो जाए ये हो जाए वो अभी सेट्रबल शुरू हो जाएगा नहीं, तो नहीं, नहीं वो ताल्लुक तो हो ही गया ना ताल्लुक नहीं रखना तो उनको रहने टाइटली देना आज दो एकड़ काटिएगा कल दो एकड़ और काटिएगा वो सब नहीं उसमें से एक इंच नहीं काटने का सवाल। वो तो जिसको रहना के है वो रहेगा इन मकानों में या संस्था और मकान बनाएगी जिनको रहना रहेगा व्यक्तिगत वसीयत के लिए मकान वहाँ नहीं बनाने देना चलो इंसान रहने का हो सकता है कितने होंगे वो तो दस एकड़ अभी बड़ी दिख रही है आपको वो तो मैं वहां साल भर रह गया तो दस एकड़ आपको छोटी दिखनी पड़ेगी इतने लोग वहां आने लगेंगे उसमें तो कोई नहीं है वो तो बहुत छोटी हो जाएगी छह मकान बहुत कम पड़ जाएंगे आपको वो तो कोई कठिनाई की बात नहीं आपने उसमें कोई व्यक्तिगत मालकीय की व्यवस्था मत करी मित्रों को भी हमें सोचती है की ठीक है हम पांच और कर लेंगे जब पांच हो से... जब 25 मित्रों में पांच हो सकते हैं तो और सौ मित्रों को खोजेंगे इसलिए क्या तकलीफ तो की बात है हाँ कोई ऐसी तकलीफ की बात है इनिशियल हमको ऐसा लगे कि हो सकता है तो फिर उसमें ही नहीं है बहुत मस्त जाएगा क्या वोट को? मस्त जाएगा क्या वोट को? नहीं हम हम क्या से निकलते हैं तुम्हारा क्या बताएं? ये सब तुम्हारे को बता देंगे तो तुम्हारे साथ लोगों का जानवर तुम तो बीजेपी के बारे में कौन पता चलेगा? कौन मूल बातें कौन मूल बातें ये अगर वो जो कुछ मूल बातें ना जगह ना कौन मूल हो तो जाए सब मित्रों को ले जाके दिखा भी दे तो उनको बहुत अद्भुत है साधारण नहीं है आपका जो ये पीड़ा है तो ये पक्का हो ही जाएगा क्या है पक्का कि भी ये सौदा करने की चीज नहीं है विचार करने की भी नहीं है जितना मुंह से निकले फेंक दो इसमें क्या <laughs> करने का और सौदा करने का क्या सौदा तो मार्केट में जाके करेंगे उसमें क्या परिवार है आता है तो मार्केट में करेगा सौदा करने का क्या तो मुंह से भरे चीज خیر جوی دادا رضا مدار علی کیو دادا کیو دادا شوکر ایم شوکر کیو دادا اس کو پر اس کو उसने जैसे हम उसमें प्राइवेट ओनरशिप और इस तरह की बातें सोचना शुरू करते हैं वैसे ही गड़बड़ होती है यानी पहली बार तो जो भी डोनेशंस करने हैं, वो बिल्कुल स्वतंत्रता से कर दें। ये बिल्कुल पीछे की बात होगी अपने खरीदने के बाद सोचने की ना ना ना। ये अभी सोचने का मामला नहीं है ये तो एक दफा आप उसे खरीद लेते हैं फिर तो आप को तो सोचना है सब सोचना किसको है वो तो आपको ही सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं करना वो कोई दूसरा तो सोचने वाला नहीं होने वाला है लेकिन अभी जैसे आप ये लगा देते हैं वैसे ही देने में स्वार्थ संयुक्त हो गया देना सीधा आ... तो तो नहीं रहा निस्थ नहीं रहा मेरा मतलब वही स्वार्थ हो गया वही गड़बड़ हो गई नहीं ना नहीं उसमें स्वार्थ शुरू हो गया वो चिंतन स्वार्थ का हो गया शुरू इसलिए उसको मत सोची वो तो कल आपकी संस्थाओं होगी आपकी जमीन होगी आपकी कमेटी होगी आप सोचेंगे कि क्या करना है वैसा कर लेना लेकिन अभी बेटे वक्त उसको सोचने का मतलब इंतजाम करने का है वो पहले से कि भाई हम इतना पैसा लगाते हैं तो अपना इतना इंतजाम वहां कर लेना वो गलती बात है इस वक्त तो बेसर था अनकंडिशनल पीछे तो, तो आपकी कमेटी होगी आप सोच के कर लेना जैसा ठीक लगे उसको अभी मत सोचू अभी तो अनकंडिशनल ही बात है अभी वो मत सोचिए वो तो आपका विचार करिए उसमें क्या है गया नहीं हो? नहीं हो, नहीं हो।, हो।, हो। भाई जो कस को बदल ने करवा ना सोचा सूट है ना सूट है ना सूट है ना अलग अलग चीजें हैं ना ओ गुम्स नहीं गुम्स नहीं क्या नहीं क्या नहीं ये आम बहुत बहुत भूखना बहुत नहीं नहीं तो भूख में बहुत ज़्यादा एकांत रखेगी रहना भूख में हाँ जी मंत्री तेरा क्या है मारवाड़ी वाले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 देखिए हमारा जवाब क्या है कि आपने भूमि सर्वे वाली कॉपी भेज दी है और पूछो तो। तो सबसे पहले कॉपी से कॉपी के पाद्रे से तो जो है दर जमा पाद्रे सीखो। और ये मैं भी हूं मैं सब पाद्रे सीखता हूं। अच्छा क्या ये जो मैंने ये कर दिया